अनुमिति अनुमिति तत्कर्ण विषय तुम अनुमिति अथवा अनुमिति का कर्म इसका प्रतिबंध का प्रतिबंधक कौन होगा यथार्थ ज्ञान तो यथार्थ ज्ञान का विषय यथार्थ ज्ञान का विषय कौन बनता है दुष्ट हेतु और उसमें आएगा विषयत्व अभी ये जो हेतु है ये यथार्थ ज्ञान का विषय बना विषय बना तो ये यथार्थ ज्ञान का विषय ये क्यों बना कहेंगे उसमें एक दोष है बोल करके ये ज्ञान का विषय बनता है उष्णत्व बत बनो अनुष्णत्व साधकम द्रव्यत्व इस प्रकार के ज्ञान का विषय द्रव्यत्व तो क्यों बन गया क्योंकि द्रव्यत्व में उस प्रकार के दोष आ गया बोल करके तो ये इसको हम घटक तो क्यों कह दिए क्योंकि इसमें घटत तो है बोल करके इसी प्रकार की हेतु में हेतु को हम विषय क्यों बना दिए यथार्थ ज्ञान का विषय क्योंकि उसमें विषयत्व तो है बोल करके तो विषयत्व तो है बोल करके विषय बन गया विषयत्व क्या है वही दोष है उसमें अरे विषयत्व विषय में की समस्या रहेगा विषय है स्वरूप समस्या विषयत्व विषय में स्वरूप समस्या रहेगा प्रतिपक्ष न आगे आएगा सर जिसका सत प्रतिपक्ष नहीं है वो असत प्रतिपक्ष हो अ आगे कहते हैं सद हेतु वाराण यथार्थ इति अगर यथार्थ ज्ञान नहीं कहेंगे तो हो जाएगा अनुमिति तत्करण अन्यतर प्रतिबंधक ज्ञान विषय तो इस प्रकार के तो यथार्थ नहीं भ्रम ज्ञान विषय विषयत्व तो हो जाएगा तब तो आप कहीं कि मतलब सही अनुमिति कर रहे थे पर्वतो वन्य मान इस प्रकार के कहते हैं यह सद हेतु है पर्वतो बिमान धूमात ये हेतु है किंतु आपको एक भ्रम ज्ञान हुआ यथार्थ ज्ञान अगर होगा तो कोई भी अथार्थ ज्ञान आकर के कह पाएगा कि ये जो पर्वतो बिमान धूमात में जो धूम है इसमें दोष है कोई यथार्थ ज्ञान आकर के कह सकता है नहीं कह पाएगा क्योंकि सद हेतु है किन्तु कोई भ्रम ज्ञान आकर के कह दे सकता है कैसा कहेगा जैसे कहेंगे अभी यहाँ साध्य हो गया साध्य भाव साध्याभावान कौन होगा जलह्रदय तो जलह्रदूमान कोई कह देगा ये यथार्थ ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान तो जलह्रदय धूमवान अगर कोई कह देगा तो आपको फिर देखिए कहेंगे ये साध्य हुआ वा वाला है और उसमें हेतु रह गया तो साध्या अभावत तो होना चाहिए साध्या अभावत वृतित्व धूम में आ गया तो देखा वहां कुछ बाष्पो इत्यादि को देखा किन्तु तो धूम मान करके कह दिया इस प्रकार तो देखिए बन्ही अभावती जलह्रदय धूम तो बन्ही अभावत अवृत्तित्व आना चाहिए अभिवृत्तित्व आया तो अभी ये भ्रम ज्ञान का विषय बना तो अगर हम यथार्थ नहीं कहेंगे इसको लेकर के पर्वतोबीमान धुमा तो जो अनुमति दिया था उसका प्रतिबंध कर देगा तो कहेगा धुमो में व्याप्ति नहीं है क्योंकि शादी अभावती विद्यमान है व्यक्तित्व तो आ गया तो व्याप्ति नहीं तो भ्रम ज्ञान के चलते भी यथार्थ अनुमिति बंद हो जाएगा तो इसलिए कहते हैं कि दोष को जो कहना आएगा वो यथार्थ ज्ञान होना चाहिए ब्रह्म ज्ञान वो नहीं होना चाहिए वो ब्रह्म ज्ञान है तो यथार्थ अनुमिति को बात कर देखिये दो नंबर टिप्पणी कहते है पर्वतो बिमन धूमत इतना धूमे बनि अभाव अवृत्तित्व न बन ही बद्ध वो जो हल लेकर के कहां दूर में लिख दिया ना बन ही अभाव वृत्तित्व प्रकार बन ही अभाव वृतित्व अगर धूम में आएगा ये यथार्थ ज्ञान ना भ्रम ज्ञान है भ्रम ज्ञान कहते हैं भ्रम काले जब इस प्रकार की भ्रम होगा फिर आपको व्याप्ति होगा व्याप्ति ज्ञान होगा नहीं होगा व्याप्ति ज्ञान अनुत्पादक व्याप्ति ज्ञान नहीं होगा नहीं होने से तादृश भ्रम विषय इस प्रकार की भ्रम का जो विषय है वो धूम में है विषयत्व तो? ये क्या कहेंगे बनी अभावत वृत्तिमान धूम इस प्रकार की वाक्य कह देंगे ये के ज्ञान हुआ बन ही अभाव वृत्तिमान धूम तो ये ज्ञान का विषय बन गया धूम धूम में आ जाएगा विषयत्व तो किंतु ये ब्रह्म ज्ञान का विषयत्व आया अगर आप यथार्थ तो नहीं कहेंगे इसको लेकर के भी अनुमिति प्रतिबंध हो जाएगा तादृश ब्रह्म विषयत्व से सत्व सत्वना धूमे सत्वे न ये भ्रम विषयत्व धूम में है तो होने से तत्र अति तत्र धूमे अतिव्याप्ति सूमो में अति हो जाएगी अगर आप यथार्थ शब्द नहीं कहेंगे अनुमिति तत्करण अन्यतर प्रतिबंधक ज्ञान विषयत्व धूम में आ जाएगा तो हाँ ये ब्रह्म ज्ञान विषयत्व आ गया किंतु तो आप तो ब्रह्म यथार्थ कुछ नहीं रहे कल ज्ञान विषयत्व कह रहे ब्रह्म ज्ञान में अभिव्यक्ति होगी या धूम में अर्थात तो ये ज्ञान विषयत्व धूम में आ गया हमारा जो लक्षण है दोष का लक्षण है अनुमित तत्करण अन्यतर प्रतिबंधक ज्ञान विषय तो हम इतना लक्षण हो यथार्थ हटा दिए तभी अनुमित तत्करण अन्यतरह प्रतिबंधक ज्ञान हो गया बनी अभाववत वृत्तिमान धूम ये ज्ञान हो गया तो ये ज्ञान का विषय तो धूमो में आ जाएगा तो ये आने से कहते हैं कि अगर आप यथार्थ पद हटा देंगे तो देखिये आपका दोष धूमो में भी दोष आ गया कि ज्ञान विषयत्वम धूम में आ गया तो आने से ये लक्षण अति व्याप्ति हो गया सद हेतु में दोष का लक्षण चला गया नहीं जाना चाहिए इसलिए यथार्थ ज्ञान करना चाहिए धूम धुमा हेतु है उसमें अभी दोष का लक्षण गया अनुमिति तत्करण अन्यतर प्रतिबंधक ज्ञान विषयत्वम धूम में गया क्योंकि ज्ञान किस प्रकार हुआ बनी अभावृत्तिमान धूम एक ज्ञान है ये ज्ञान का विषय विषयत्व धूम में आ गया तो यही तो दोष का लक्षण है अनुमिति तत्करण अन्य तरह प्रतिबंध ज्ञान और विषयत्व अब यथार्थ हटा दिया तो ज्ञान से भ्रम ज्ञान ले लिया भ्रम ज्ञान का विषयत्वम धूम में आ गया क्योंकि आप दोष का लक्षण दिखा रहे ना दोष हेतु रहे में रहेगा इसलिए हेतु में दोष को दिखाना पड़ेगा हाँ सही हेतु का सद हेतु बोलते हैं अर्थात सत्यु है सद अर्थात वास्तव हेतु है अतः साध्य को प्रमाण करने का सामर्थ्य भी, तो तो भी लिया जा सकता है कभी अर्थार्थ ज्ञान भी ले सकता है कभी भ्रम ज्ञान लेने से एक बार भी भ्रम ज्ञान ले लिया आपको अति हो गया लक्षण ये चला गया सद हेतु में धूमो में चला गया नहीं जाना चाहिए धूमो में दोष का लक्षण नहीं जाना चाहिए दोनों साधियों को प्रमाण करने वाला है किंतु चला गया दोष क्या चीज सब हेतु में, तो में लक्षण नहीं जाना चाहिए 200 का लक्षण नहीं जाना चाहिए यथार्थ ज्ञान होना चाहिए अभी यथार्थ शब्द नहीं दिए यथार्थ हेतु में चला जाएगा अभी भ्रह्म ज्ञान का विषय तो यथार्थ हेतु में आ गया अच्छा हाँ ब्रह्म ज्ञान का तो आ गया आपका लक्षण है कि ज्ञान विषयत्व हाँ। और चाहे ब्रह्म हो यथार्थ हो आप तो यथार्थ नहीं गए इसलिए ब्रह्म ज्ञान का विषयत्व हेतु में चला गया ये दोष हो गया मतलब ये अतिव्याप्ति हुआ दोष का लक्षण धूमो में गया नहीं जाना चाहिए धूमो में दोष नहीं है किन्तु दोष का लक्षण गया।, गया क्यों गया कहेंगे आप दोष का लक्षण कर दिया ज्ञान विषयत्व और ज्ञान अभी ज्ञान कहते ब्रह्म ज्ञान का विषयत्व ले लिया तो अति हुआ अच्छा, दोष के लिए वो सदेतु दोष के लिए दोष नहीं रहने से का जो तो तो सदेतु तो है।, है तो जो, तो में अगर दिखा रहे हैं ना प्रश्न क्या है मतलब जो ये यहाँ पे ज्ञान जो है ज्ञान है, ज्ञान है बनी अभावत वृत्तिमान धूम इस प्रकार की ज्ञान हुआ ये लिखा गया अब बोलिए मिथ्या ज्ञान है वह मिथ्या ज्ञान है, है? हाँ। ये ज्ञान का विषय तो धूम में आएगा मिथ्या ज्ञान का लक्षण वो दोष का लक्षण है और, और क्या मिथ्या ज्ञान ये ज्ञान का विषयत्व दोष ज्ञान का विषय हो जाएगा हेतु ज्ञान का विषयत्व आएगा हेतु में वो दोष होगा मिथ्या ज्ञान और दोष अलग है मिथ्या ज्ञान जो मतलब ये जो ज्ञान हुआ मिथ्या ज्ञान है तो ज्ञान यथार्थ ज्ञान का जो विषय होगा उसमें हेतु रहेगा जैसे बनी अभाव जैसे यहाँ कहा गया कि उष्ण उस्न, किष्ण उष्णप बन हो अनुष्णत्व साधक उष्णप बन हो अनुष्णत्व का साधक है ये द्रव्यव ये ज्ञान यथार्थ ज्ञान है यथार्थ ज्ञान है उष्णव तो बनो अनुष्णत्व साधकम द्रव्यत्व ये यथार्थ ज्ञान है किंतु बन्ही अभाववध वृत्तिमान धूम ये यथार्थ ज्ञान है क्या नहीं है अभी जो बन्ही अभावद वृत्तिमान धूम ये ज्ञान का विषय धूम है अभी धूम में विषयत्व आ गया तो ज्ञान विषयत्व धूमो में आया और आगे आप विशेषण लगाए ये ज्ञान होने से क्या होगा आपका पर्वतो अनुमिति प्रतिबंध हो गया ये ज्ञान से अनुमिति प्रतिबंध हुआ तो अनुमिति तत्कर्ण अन्य प्रतिबंध ज्ञान हो गया ये ज्ञान बनी अभावत वृत्तिमान धूम ये ज्ञान का विषयत्व धूमो में आ गया तो ये दोष का लक्षण है ये धूम में आ गया तो धूमो में नहीं आना चाहिए किन्तु आ गया दोष का लक्षण धूमो में आ गया अति हुआ क्योंकि धूम लक्ष्य नहीं है अभी हम दोष का लक्षण कर रहे हैं दोष क्या धूमो में जाना चाहिए क्या नहीं दोष धूम में नहीं जाना चाहिए तो अभी क्योंकि धूम दोष के लिए धूम हो गया अलक्ष्य अभी अलक्ष्य में लक्षण चला गया ये अति व्याप्तिक अर्थात यथार्थ ज्ञान का विषय दोष होगा हो तो होगा उसमें दोष रहेगा अर्थात दोष को जो कहेगा वो यथार्थ ज्ञान होना चाहिए नहीं तो दोष को कहने वाला मिथ्या होगा वो क्या दोष को कहेगा वो तो उसमें मिथ्या हो जाएगा इसलिए कहते हैं यथार्थ ज्ञान होना चाहिए अच्छा ठीक है अभी आपको कहना पड़ेगा कि यथार्थ ज्ञान विषय तुम यथार्थ कहना पड़ेगा तो आप खाली कह दीजिए यथार्थ ज्ञान विषयत्व दोष यथार्थ ज्ञान विषय तुम घट में आएगा हम सामने में घट को देख रहे हैं यथार्थ ज्ञान विषयत्व घट में आ जाएगा तो कहीं घट में दोष आ गया तो इसलिए कहते हैं घटाधि वारण आयो तत्करण अन्य तरह प्रतिबंध इतना देना पड़ेगा अगर ये नहीं देंगे तो लक्षण कितना हो जाएगा यथार्थ ज्ञान विषयत्व घट में आएगा तो गया घट में दोष का लक्षण चला, चला गया इसलिए कहते हैं घटाधि वारण अर्थात यथार्थ पद से आगे अगर उतना ही कहेंगे मात्र उगते घटा आदि में अति होगा अच्छा देखिए दिया है टिप्पणी में अयम घटा दिया है ना वहां तीन नंबर लिख दीजिए अयम के ऊपर तीन लिख दीजिए और ऊपर में जहां घटा आदि वारणाया दिया है वहां इसे ब्रेकेट में तीन लिख दीजिए कहते हैं अयम घटी ज्ञान विषय तो से घटे सत्व यथार्थ ज्ञान है अरे ज्ञान का विषय घट में आ गया तो घटे भी दोष लक्षण से अतिव्याप्ति हो गया अच्छा आगे मूल में दिया व्यभिचारणीय व्याप्ति वारणा ये यहां चार लिख दीजिए दो तीन चार टीका में टिप्पणी में नीचे से तृतीय पंक्ति में पर्वतो धूमवान बन्हे यहाँ चार लिख दीजिए तो पर्वतो धूमवान बन्े ये सद हेतु है असद हेतु है असद हेतु क्योंकि बन्ही को हेतु बनाया धूमो को साधे बनाए असद हेतु है यहाँ व्याप्ति है यत्र यत्र बनी तत्र यत्र धुवो व्याप्ति हो जाएगा यत्र यत्र बनी तत्र धुआ व्याप्ति है नहीं है हाँ तो जितना प्रश्न उतना <laughs> तो अभी कहते हैं ये औसत मतलब व्याप्ति नहीं है व्याप्ति नहीं होने से इस प्रकार के हेतु को कहते हैं व्यविचारी हेतु है तो अभी क्या हुआ पर्वतों धूमवान बन है साध्या भाववत साध्य कौन हो गया धूम धूम अभावत बन ही में वृत्तित्व आएगा अवृत्तित्व आएगा धूम अभावत अयोग उसमें बनी वृत्तित्व बृतित्व वृत्तित्व तो अभी धूमा भाववत वृत्तिर बनी इस प्रकार के को देखने से ज्ञान हुआ तो होने से अभी ये व्यभिचार ज्ञान हुआ तो क्या निश्चय हो गया ये है तुम्हें व्याप्ति नहीं है हो गया निश्चय हुआ इति यभिचार दोष ज्ञान से इस प्रकार की व्यभिचार ज्ञान होने से धुमा भाववत तो अवृत्तित्व बनी इस प्रकार की ज्ञान होगा नहीं, नहीं।, नहीं होगा क्योंकि आपको धुआं भाववत वृत्ति बनी हो गया तो धूमा भाववत अवृत्तिर बनी इस प्रकार की व्याप्ति ज्ञान नहीं होगा व्याप्ति ज्ञान प्रति एव प्रतिबंधकत्वा तो अगर आप लक्षण में अनुमिति तत्करण अन्य नहीं देंगे खाली अनुमिति प्रतिबंधक कहेंगे यह आपका व्याप्ति ज्ञान रुक गया ये अनुमिति का प्रतिबंधक साक्षात नहीं हुआ अगर आप तत्कर्ण प्रतिबंध नहीं कहेंगे तो अभी दोष का लक्षण ये हेतु में जाएगा नहीं क्योंकि ये तो अनुमिति का प्रतिबंधन नहीं करता यह तो व्याप्ति का प्रतिबंधक क्या व्याप्ति तो ज्ञानम प्रति एवं प्रतिबंधक न तू अनुमिति प्रति अभी होने से अनुमिति प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञान विषयत्व से अव्याप्ति सो व्यभिचारी हेतु है बनी उसमें आपका लक्षण हो गया अनुमिति प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञान विषयत्व ये जाएगा नहीं क्योंकि अनुमिति का प्रतिबंधक नहीं करता ये तो व्याप्ति का प्रतिबंधक करता है इसलिए आपका तत्करण अन्यतर ये कहना पड़ेगा दोनों से, आ, दोना से दोना कोई एक अनुमिति का हो अथवा उसका करण करण कहने से प्राचीन लोग कहेंगे परामर्श नवीन लोग कहेंगे व्याप्ति और कोई कहेंगे व्याप्ति परामर्श और पक्ष धर्मता भी है ये सब कोई भी हो सकता है वे विचारिणी वारणाय व्यविचारिणी अव्यापति व्यविचारी हेतु में लक्षण गया नहीं क्योंकि आप खाली अनुमिति प्रतिबंध को कह दिए तो इसलिए लक्षण वहां गया नहीं वेविचारी हेतु जो है वो भी हमारा लक्ष्य है दुष्ट है वहां लक्षण जाना चाहिए था कि नहीं गया अच्छा आगे हैं। ये पूरा इसको और एक बार सुनकर के आप लोग निश्चय कर लीजिए अनुमति तत्करण अन्य तरह प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञान विषय तो ये पूरा स्पष्ट रहना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर न्याय बुद्धि में और विचार है हैतुआ है तो भाषा पांच प्रकार के कहता तो ये सव्य विचार विरुद्ध असिद्ध बाधित ते सभ्य विचार पहले उसको कहते हैं सब सव्य विचारो नैकांति क्रिविध साधारण साधारणा अनुपसारी भेदात्म सव्यभिचार अनेकांतिक विचार किसको कहेंगे जो अनैकांतिक ये अनेकांतिक क्या है किरणावली देखिए उसका नीचे दिया है तो पहले अनैकांतिक कहने से उसका नया घटक कौन है ऐकांतिक तो को पहले कहते हैं एक, हो, एक का अर्थ साध्य मेव अंत अंत अर्थात नियामक तो एक अंत तो हो गया एकांत हो जाएगा एक का अर्थ हो गया साध्य अंत तो का अर्थ हो गया नियामक अर्थात साध्यम एवं नियामक साध्य नियामक किसका कहते हैं नियामक किसका होगा कहते हैं नियम का नियामक होगा नियम को जो लगाएगा उसी को नियामक कहा जाएगा नियम से नियम क्या है कहते व्याप्ति साहचर्य नियम यही व्याप्ति है कहते नियम अर्थात व्याप्तियात्मक से तो व्याप्तियात्मक जो नियम है उस नियम का नियामक नियामक अर्थात निरूपक अर्थात धूम में जो व्याप्ति रहा ये व्याप्ति का निरूपक कौन है अर्थात नुँँ। किसी का व्याप्ति होता है तो इसको कहा जाएगा एक अर्थात साध्य अंत अर्थात निरूपक नियम निरूपक यस्य स एकांत घट मतलब समास हो गया एक हो अंत यश्य स एकांत बीच में उसका सब अर्थ दे दिया एकांत हो जाएगा साध्य नियामक बनी हेतु हो जाएगा नियम्य उसका नियमन करेगा अर्थात तो बनी अगर हट जाएगा तो धूमो को भी हटना पड़ेगा और नियामक स आगे पाठ थोड़ा संशोधन करना है स एव ऐ एकांतिक स्वार्थ ठक लिखा ना तो ये गड़बड़ कर दिया देखे स्वार्थ ठक स्वयं लिख दे हैं और दिए है स्वार्थ ठक होने से यहाँ को, को नहीं है ना एकांत तो अकारांत तो है इसलिए इको होगा ऐकांतिक तो करने के लिए एकांत से ऐकांतिक करने के लिए से आपको इको लाना पड़ेगा ना तो स्वार्थ ठक लेना पड़ेगा तो स एवो ऐकांतिक नहीं तो स्वार्थ किसको कहते हैं रूपो कहा है स एवो ऐकांतिक स्वार्थ में कौन ऐका क्या प्रत्येक है ठग किस अर्थ में वही कह रहे हैं स्वार्थ किंतु रूपो लिख दिया ना ओकांतिक ऐकांत कहा से आएगा एकांत आपको सिद्ध हुआ है रूपो एकांत से एकांत कैसे पहुंचेंगे? और करेंगे तो करेंगे ऑन करेंगे तो किस अर्थ में करेंगे स्वार्थ में फिर ठग करेंगे स्वार्थ में ये तो ड्रामा करने वाली बात है तो हमको एकांत का आवश्यकता क्या है क्यों बनाते हैं रूप? सरल से समझने क्या आप स्वार्थ में एक प्रत्योग कहते हैं स्वार्थ में दूसरा प्रत्योग कह देंगे तो इसमें सरल कैसे पड़ेगा आँगे? आपको और जो प्रक्रिया बीच में अनावश्यक है क्योंकि आपको एकांत तो यहाँ शब्द बीच में है ही नहीं प्रक्रिया क्यों कहते हैं जो सीधा रूप व्यवहार हुआ है उसको बताने के लिए तो आपको बीच में एकांत तो यहाँ बताने का क्या जरूरत है तो वो तो आप अनावश्यक प्रक्रिया में अनावश्यक चीज नहीं कहा जाएगा जहां सूत्र है ये लगेगा इसलिए आपको रूपो कहना ही पड़ेगा वो अलग बात है यहाँ है नहीं ऐसा तो आप सीधा कर सकते हैं ठप कर सकते हैं स्वार्थ में ने? तो स एव ऐकांतिक स्वार्थे इसका अर्थ हो गया साध्य निरूपित व्याप्तिमान्य अर्थ क्योंकि साध्य ही निरूपक हो गया तो साध्य से निरूपित तो हो गया व्याप्ति साध्य निरूपित तो व्याप्तिमान वो तो गया नो हो गया ऐकांतिक न ऐकांतिक अनैकांतिक अर्थात तो साध्य निरूपित तो व्याप्तिमान जो नहीं है तो साध्य निरूपित व्याप्ति ग्रह प्रतिबंधक ग्रह विषय विशिष्ट ग्रह अर्थात ज्ञान साध्य निरूपित व्याप्ति ज्ञान का प्रतिबंधक ज्ञान प्रतिबंधक ज्ञान अर्थात ये उसका विषय जो हो जाएगा दोष हो जाएगा तो प्रतिबंधक ज्ञान विषय प्रतिबंधक ज्ञान का विषय हो जाएगा वह हेतु अच्छा यहाँ ज्ञान विषय करने से दोष लेना पड़ेगा आगे विशिष्ट दे दिया ना प्रतिबंधक ज्ञान विषय विशिष्ट तो ज्ञान विषय विशिष्ट हो गया वो हेतु तो हेतु में विषय आएगा क्योंकि विषय है ना विशिष्ट तो इसलिए यहाँ विषय शब्द से हो जाएगा दोष प्रतिबंधक ज्ञान हो रहा है अभी आपको प्रतिबंधक ज्ञान का विषय का ज्ञान विषय दोष है दोष से विशिष्ट हो जाएगा हेतु तो इसलिए विषय से दोष ले जाएगा किंतु हमने जो लक्षण देखे थे वहां प्रतिबंधक ज्ञान विषय यथार्थ ज्ञान विषय से हेतु को लेते थे विषयत्व तो कहकर के दोष को लेते थे ज्ञान थोड़ा अलग आ जाएगा बेबिचारी यावत या तो। तो ये हो गया अनैकांतिक अर्थात तो ऐकांतिक नहीं है ऐकांतिक अर्था तो अर्थात तो एक ही उसका नियामक नहीं है अन्य अन्य उपाय से भी सिद्ध हो मतलब अर्थात तो ये है तो साध्य को हमेशा प्रमाण करेगा ये बात नहीं है क्यों साध्य उसका नियामक नहीं है अर्थात साध्य होने से ये होगा ऐसा नहीं है साध्य उसका नियामक नहीं है साध्य उसका नियामक नहीं है तो साध्य नहीं होने पर भी होने लगेगा तो ये हो गया व्य विभिचारी बेविचार करता है सहचार नहीं मानता है तो हो तो जाएगा धूम तो मतलब जो व्यापक नहीं है वो नियामक बनता है जो नियामक है वो व्यापक नहीं है ऐसा जहाँ नियामक बने दृष्टांत देते हैं सब सत्रिध तीन प्रकार के साधारण असाधारण अनुपसंगारी भेदात साधारण असाधारण अनुपसारी ये जो हेतुआभाष है इसको बार बार पढ़कर के रट के याद रखना पड़ेगा नहीं तो ये ये है ये है इनका बीच में पता नहीं चलता ये कौन सा है तो आवास है कौन सा ये दो दोष है पता नहीं चलता इसलिए ये तीनों प्रकार की स्पष्ट करके रखेंगे तथा साध्या भाववत वृत्ति साधारणो नैकांतिक यथा पर्वतो वन्यमान प्रमेयवाद प्रमेय बी हृदय विद्यमानत्वात् साध्य अभावत वृत्ति ये जो सद हेतु होगा वो साध्य अभावत वृत्ति या साध्य अभावत अवृत्ति होना चाहिए था अवृत्ति होना चाहिए किंतु ये हेतु में आ गया साध्य अभावत वृत्ति हो गया तो इस प्रकार होने से उसको साधारण अनेकांतिको कहेंगे अनेकांतिकों का तीन भाग हुआ ये हो गया साधारण अनेकांतिका अर्थात साध्य जहाँ नहीं है वहां रह गया इसको कहेंगे साधारण यथा पर्वतो व निमान प्रमेयत्वात साध्य कहा नहीं है रदमे चलो रदमे साध्य साध्य कहाँ नहीं है प्रश्न ये था ना हाँ। साध्य कहाँ नहीं रहेगा अनुमान यहाँ पढ़ा और प्रमेय प्रमेयत्व है साध्य कहाँ नहीं।, नहीं है जल जलह में नहीं है तो वहाँ तो रहेगा प्रमेय है तो साध्य प्र तो तो तो। तो, तो अभावत प्रमेयत्व में वृत्तित्व आया अवृत्तित्व आ गया वृत्तित्व क्यों साध्य में अभावि हो गया तो प्रमेयत्व में साध्य अभावत वृत्तित्व तो आ गया अवृत्तित्व आना चाहिए था नहीं है वृत्व तो आ गया प्रमेयत्व से बन ही अभाव हृदय विद्यमान प्रमेयत्व हृदय अभाव वाला ह्रदय में विद्यमान है पदकृत्य में तत्र साधारणादि जो मध्य का तत्र साध्य अभावृत्ति तत्र का अर्थ साधारण असाधारण अनुपसारी तीनों का बीच में तो अभी क्या हुआ प्रमेय ह्रद में रह गया ह्रद में बनी नहीं है तो साध्य अभाव है तो ये हेतु साध्य अभाव वाला में रहा आगे कहेंगे विरुद्ध हेतु आएगा वो हेतु जहां साध्य नहीं रहेगा वो हेतु वहीं रहेगा जहां साध्य है वहां वो नहीं रहेगा अर्थात केवल साध्या वाला में रहेगा वो हेतु ऐसा है उसको कहेंगे विरुद्ध तो अभी आप कह दिए कि हृदय में साध्य नहीं है साध्या अभाव है और वहा हेतु रहा और इसको कहते हैं आप साधारण अनेकांतिक विरुद्ध का लक्षण है विरुद्ध है कि साध्य अभाव व्याप्त हेतु अर्थात यत्र यत्र हेतु तत्र तो तो तो तो साध्य अभाव तो ये विरुद्ध का लक्षण होगा तो अभी आप कह दिए कि साध्य अभाव वाला ह्रद और वहां तो रह गया पूर्व पक्षी कहता है कि तथा तो विरुद्धे है अति प्रशक्ति रीति सिद्धांत कहता है कि मा स्म दृप्य मांगी लुंगतरे लंग स्म दृप्य दृप्य ये द्रीप धातु ये दिवाधिगण्य है तो द्रीप्य हो गया और ये लंग लकार हुआ तो किन्तु लंग लकार में अट न मांगी होगी इसलिए मास मा द्रीप्य लंग लकार का प्रयोग हो गया, गया। पूर्व पक्षी कहता है कि अथ विरुद्ध है अति प्रशक्ति लक्षण विरुद्ध में चला गया तो सिद्धांत कहता है कि मा स्म दृप्य अर्थात तो गर्व मत करो तो क्यों सपक्ष वृत्तित्व से अपनी जो हमारा हेतु है यहाँ है वो सपक्ष में भी रहता है विरुद्ध हेतु सपक्ष में नहीं रहता है विरुद्ध हेतु केवल विपक्ष में रहता है जहाँ साध्य नहीं है वहां रहेगा वो विपक्ष मात्रवृत्ति विरुद्ध हेतु सिद्धांत कहता है कि हम दिखा दिए कि विपक्ष में हेतु रहा ये जो साधारण ने कहांतिक अब कह दिया कि विरुद्ध में अतिव्याप्ति हो गया किंतु हमारा हेतु विपक्ष मात्रवृत्ति नहीं है ये सपक्ष में भी रहता है और जो विरुद्ध हेतु है वो सपक्ष में नहीं रहता है विपक्ष मात्र वृत्ति तो सिद्धांत कहता है कि सपक्ष वृत्तित्व तो स्पी निवेश तो हमारा जो लक्षण है साध्याभावत वृत्ति उसके साथ ये भी जोड़ना पड़ेगा साध्या भाववत वृत्ति अर्थात विपक्ष वृत्ति अर्थात सपक्ष वृत्तिव सती विपक्ष वृत्ति ये आपको अभी निवेश अर्थात ये भी जोड़ा जाएगा सपक्ष वृतित्व सती विपक्ष वृत्तित्व ये साधारण नहीं, नहीं अभी ये लक्षण विरुद्ध में जाएगा वो केवल विपक्ष वृत्ति है तो नहीं जाएगा अभी आपका जो हेतु हुआ सपक्ष में रहा विपक्ष में रहा तो पूर्व पक्षी आगे कहते हैं अथम एवं अपि अपनी स्वरूपासिद्धे दूषणम जागृति सिद्ध कहते हैं स्वरूप असिद्ध पक्ष में हेतु नहीं है सपक्ष में है विपक्ष में नहीं है ये बात ठीक है कि पक्ष में ही नहीं है पक्ष में नहीं है तो पक्ष में साध्य का सिद्धि करायेगा तो हेतु का पक्ष में होना आवश्यक है क्योंकि पंचरूपम रूपों अथवा चतुरूप उसमें एक है सपक्ष ए पक्ष पक्ष धर्मत्व तो पक्ष धर्मत्व माना चाहिए पक्ष में नहीं रहेगा तो नहीं मतलब अनुमान नहीं होगा तो पूर्व पक्ष कहा कि ये स्वरूपा सिद्ध हुआ आपका क्योंकि आपका हेतु विपक्ष में है सपक्ष में है पक्ष में नहीं है तो स्वरूपासिद्धि ये दोष हो गया आगे ये सब विचार आएगा तो अतः एवं अपनी स्वरूपासिद्धे दूषणम जागृती सिद्धांत कहता है कि मा वह गर्भम गर्व मा वह ये विलोम का प्रयोग हो गया ना ये लुंग का मा वह तो ये, ये अंग हो गया वह धातु से बहुत धातु से नीरो तो वाला है ना अच्छा वह तो वह के पर में सिंच आया सिंच के पर में शिप शिप अप्रित होने से उसको ईट होगा ईट होने से शीच का तो फिर लुक नहीं होगा लुक नहीं होने से वो अरे सीच अरे वो बक्शी होना चाहिए आ, वो फिर लौंग का रूप दे दिया अच्छा तो ये लौंग का भी नहीं है लोट का रूप लोट बोला पूरा मांगी लुंग होना चाहिए ना तो न लूंग होने से मध्यमपुरुष आगे जन में क्या हो जाएगा ऑट नहीं आएगा धातुरा वह वह क्या के सिच सिच के आगे शिप शिप अपृक्त हो गया उसको ईट हो जाएगा तो सिट आगे बिसर ये हुआ और सिच को मान करके पूर्व में जो ह है पहले होड होगा फिर सड़ो कोशी से क को होगा फिर आगे जो का सो को सिर्दन हो जाएगा तो हो जाएगा अक्ष आगे है ईट का ही बक्सी हो जाएगा माँ बक्सी ही इस प्रकार होना चाहिए तो माँ वह दे दिया कैसे लंग नहीं होगा ना स्मो चाहिए यहाँ स्मो नहीं है मांगी लोन सर्वर लकार लूट नहीं हो पाएगा ना मांगी लून से तो है ना अटका नहीं आगम नहीं होगा मां, मांग, ये मांगी तो मांगी, मांग, मांगी, लूंग, मांगी लूंग लूंग ही करेगा अन्य लोकार ही कर नहीं पाएगा ना सर्व है ना अच्छा। तो बाकी कोई लोकार हो ही नहीं पाए मांगी लुंग अच्छा तो सिद्धांत कहता है कि ये दोष नहीं है पक्ष्य पक्ष वृत्त तथात्वात्थ पक्ष वृतित्व से आप तथात्वात्वा तो ऊपर में दिया निवेश अर्थात पक्ष वृतित्व ये भी निवेशक हुआ है तभी ये हेतु तो विपक्ष वृत्तित्व हुआ प्रमेयत्व हेतु तो ह्रद तो। में रहा रहा सपक्षवित्व महानसम में प्रमेय प्रमेयत्व तो रहेगा और पक्ष में ये पर्वत में रहेगा प्रमेयत्व तभी ये हेतु सपक्ष विपक्ष पक्ष तीनों जगह में रहा इसको कहेंगे साधारण ये हेतु सर्वत्र रहता है साध्य हो साध्य नहीं हो पक्ष हो कुछ भी हो सर्वत्र रहेगा ये दोष हुआ पूर्ण के लिए पक्ष वृतित्व सती सती पक्ष वृतित्व पक्ष वृतित्व सती सपक्ष वृतित्व सती साध्यावावत वृतित्व साध्यावाद वृत्तित्व हो गया विपक्ष वृतित्व बाकी दोनों को जोड़ना पड़ेगा ठीक अच्छा। है इसको देखिए एक नंबर टिप्पणी दक्षिण पार्श्व में थोड़ा पार्ट स्लो चलेगा किंतु इसको खूब विचार करेंगे देखिए दक्षिण पार्श्व में एक नंबर टिप्पणी दिया है शब्द नित्य कृतकत्वात जो एक नंबर देते हैं विरुद्ध में चला गया लक्षण तो इसके लिए कहते हैं शब्द नित्यह कृतकत्व इसमें साध्य कौन है नित्यत्व हेतु तो हो गया कृतकत्व अभी देखिए जहाँ कृतकत्व रहेगा वहा नित्यत्व रहेगा ना नित्यत्व का विरुद्ध नित्यत्व रहेगा इसलिए यत्र यत्र हेतु तत्र साध्य का अभाव रहेगा तो यत्र हेतु तत्र तो साध्य अभाव ये होता है विरुद्ध हेतु यत्र हेतु तत्र साध्य अभाव है साध्य को भी नहीं हो जाएगा ये विरुद्ध हेतु इति विरुद्ध है तभी कार्यत्व तो हेतु तो। कार्यत्व तो हेतु तो में नित्यत्व तो अभावती अनित्य वर्तमान ये जो कार्यत्व तो हेतु में नित्यत्व का अभाव जो अनित्य है उसी में ही वर्तमान ये कार्यत्व हेतु में आएगा इति तो तो जो होगा साध्य तो साध्य को छोड़ नहीं को छोड़कर छोड़कर नहीं नहीं रहेगा रह सकता ना इसलिए कहते हैं यह तो साध्य है तो नहीं है अनुमान में अब कुछ ना कुछ कह दिया तो यही प्रमाण कराता है कि की हेतुसाद तो, तो नहीं है साध्य को छोड़कर के नहीं रहना चाहिए रह गया तो हेतु नहीं है दुष्ट हेतु तो सपक्ष वृत्तित्व सती उपादा जो आप साधारण का लक्षण करते हैं इसमें अगर सपक्ष वृत्तित्व सती ऐसा तो दे देंगे तो निश्चित साध्यवती अर्थात निश्चित नित्यत्वती निश्चित नि, नित्यत्व कहाँ रहेगा परमाणु वहां कृतकत्व से असणम बोध्यम अगर हम सपक्ष वृत्तिव सती ऐसा तो दे देंगे तब आपका विरुद्ध में नहीं जाएगा कैसे नहीं जाएगा देखिए सपक्ष हो गया निश्चित साध्यवान तो निश्चित साध्यवती कौन हो जाएगा साध्य हो गया आपका नित्यत्व निश्चित नित्यत्वती हो जाएगा परमाणु परमाणु में कृतकत्व रहेगा क्या नहीं रहेगा कृतकत्व से असत्वाद वारण हो जाएगा तब अगर सपक्ष वृत्तित्व दे देंगे तब ये विरुद्ध में जाएगा नहीं वारण हो जाएगा अच्छा ननु एवं अभी इस प्रकार कहने पर भी स्वरूपासिद्धि में लक्षण जा रहा था स्वरूपासिद्ध अर्थात हेतु पक्ष में नहीं है तो कहते हैं एवं अभी शब्द गुण चाक्षुसत्वात रूप पथ शब्द गुण चाक्षुसत्वात अभी यहाँ पक्ष कौन हो गया शब्द हेतु क्या हो गया ये चाक्षुसत्व शब्द में रहेगा नहीं रहेगा ये हे हेतु पक्ष में नहीं रहा इसको कहेंगे स्वरूपा सिद्धि दोष तो पक्षी हेतु तो भाव पक्ष में हेतु तो नहीं रहना हे हो गया स्वरूप इति स्वरूपा सिद्धे चाक्षु सत्व अति व्याप्ति क्योंकि हेतु तो पक्ष में नहीं रहा आप अभी तक तो कह दिए कि विपक्ष वृत्तित्व सती सपक्ष वृत्तित्व सती साध्याभाव तथा विपक्षी वृत्तित्व में इतना कहे तो विपक्ष में रहा सपक्ष में रहा किन् पक्ष में नहीं रहेगा तो लक्षण स्वरूपास्थि में जा रहा चाक्षु सत्व अति व्याप्ति क्यों चाक्षुसत्व से गुणत्वात्मक निश्चित साध्यवती रूपे चाक्षुसत्व जो है ये रूप, रूप में रहेगा चाक्षु सत्व गुण रूप का निश्चित साध्यवान जो रूप है तो साध्य हो गया गुण तो दृष्टान्त देते है रूप को रूप में साध्य हो गया गुणत्व गुणत्व क्योंकि शब्द गुण साध्य क्या हो जाएगा गुणत्व तो गुणत्व ये रूप में रहेगा रूप को अब दृष्टांत बनाए है तो रूप जो हो गया निश्चित साध्यवान हो गया तो निश्चित साध्यवान हो गया सपक्ष्य, तो अथच साध्य अभावती साध्य अभाव वाला साध्य हो गया गुणत्व साध्य अभाव वाला हो जाएगा रूपत्व जाति रूपत्व में गुणत्व रहेगा क्या रूपत्व में गुणत्व रूपत्व में गुणत्व रूप में गुणत्व रह जाएगा रूपत्व में गुणत्व नहीं रहेगा इसलिए जो रूपत्व में गुणत्व रहेगा नहीं रहेगा जो रूपत्व हुआ उसमें साध्य नहीं रहा साध्य है गुणत्व तो रूपत्व आपका साध्य भाव वाला हो गया तो उसमें किंतु हेतु रहता है रूपत्व चक्षु के द्वारा ग्रहण होगा चक्ष से ग्रहण हो गया तो साध्य नहीं है रूपत्व में किंतु आपका चाक्षी सत्व हेतु रहा तो होने से साध्य अभाववती रूपत्व जातो सत्वात तभी यहाँ क्या हुआ ये जो चाक्षी सत्व हेतु दे दिए ये आपको सपक्ष में रहा और विपक्ष में विपक्ष में कहा दिखाया ह रूपावती रूपत्व जातो चक्षु चक्षुसत्व आपको दिखाना पड़ेगा कि हेतु सपक्ष में रहा और विपक्ष में रहा दोनों में रहा तो होने से आपका साधारणता का लक्षण चला जाता है आपको कहना पड़ेगा नहीं नहीं ये तो सपक्ष में रहा विपक्ष में रहा किंतु पक्ष में नहीं रहता हमारा जो साधारण है वो सपक्ष विपक्ष पक्ष में भी रहेगा तो आपको ये हेतु में पहले दिखाना पड़ेगा देखिए हेतु सपक्ष में रहता है विपक्ष में रहता है आपका लक्षण चला गया पूर्व पक्ष यहाँ दिखाएगा सिद्धांत कहेगा की देखिये पक्ष में नहीं रहता इसलिए लक्षण नहीं जाएगा तो सपक्ष विपक्ष दोनों दिखाएगा सपक्ष पक्ष हो गया गुण गुणत्वी तो? सपक्ष किसको कहेंगे निश्चित साध्यवान साध्य हो गया गुणत्व ता ता रूपो रूपो तो निश्चित गुणत्व वाला रूप होगा रूपों में गुणत्व रहेगा रूपों में गुणत्व रहेगा तो रूप आपका सपक्ष हो गया उसमें चाक्षु सत्व जा रहा है तो देखिए अर्थात जो सपक्ष है उसमें हेतु रहेगा और दूसरा हो गया जो रूपत्व रूपत्व में गुणत्व रहेगा विपक्ष हो गया विपक्ष में हेतु चाक्षुसत्व जा रहा है रूपत्व चक्षु ग्रहण हो जाएगा रूपत्व में तो रूपत्व विपक्ष है उसमें भी हेतु गया चाक्षु सत्व गया तो अभी आपका हेतु सपक्ष में भी रहा विपक्ष में भी रहा तो ये जो चाक्षु सत्व है अभी आपका ये को हो जाएगा किंतु आप कहेंगे सपक्ष वृत्तित्व सती विपक्ष वृतित्व चाक्षु सत्व में दोनों आ गया सिद्धांत कहेगा ये दोनों होने से नहीं होगा पक्ष वृत्तित्व भी होना चाहिए पूर्व पक्ष कह कि ये जो साक्षुसत्व ये पक्षवृत्ति भी है सिद्धांत कहेगा कैसे आपका पक्ष है शब्द शब्द में चाक्षु सत्व तो नहीं रहेगा तो पक्ष वृतित्व नहीं आया हमारा जो साधारण होना चाहिए वो सपक्ष वृतित्व विपक्ष वृतित्व पक्ष वृतित्व तीनों होना चाहिए आगे पंक्ति देखिए। पक्ष्य वृत्तित्व सती इति उपादाने। अगर हम ये लगा देंगे तो पक्षे पक्ष अर्थात शब्दे चाक्षुसत्व से असत्वा तो ये पक्ष चाक्षु सत्व में नहीं आएगा नहीं आने से बारणम तथा पक्ष्य वृत्तित्वे सति सपक्ष्य वृत्तित्वे सति स्वृत्तित्व सति चती साध्याभावत वृतित्व साधारणत्व्यम पूरा लक्षण दे दिया ये लक्षण होगा पक्ष वृत्तित्व सती स्वृत्तित्व सती साध्याभावत वृत्तित्व अर्थात विपक्ष वृतित्व ये तीनों आना चाहिए सुंदर नहीं है सुंदर में तो हो गया नहीं तो हमारा किन्तु जो साधारण होना चाहिए वो पक्ष में भी जाना चाहिए यहां पक्ष में गया नहीं इसलिए जो चाक्षुसत्व हुआ ये अर्थात तो इसमें साधारण लक्षण जाएगा नहीं साधारण वेभिचार लक्षण नहीं जाएगा यहां तक हुआ ठीक है आज यहां तक इसको बार बार सुनकर के संस्कार दृढ़ करना है नहीं तो हमेशा ये ये ये दोष हुआ अथवा ये दोष हुआ क्योंकि कुछ सब तो इतने क्या न उसको सब मिश्रण हो जाएगा तो ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल ये दोष स्पष्ट है ये दोष स्पष्ट है मतलब तो कौन सा दोष कहाँ माना जाता है इन सब शंकर दोष हो तो जाएगा ओम शंकरं शंकराचार्यं शंकर शंकर